नारायण नारायण सत्ताईस मार्च गृहस्थी का सुख दुख केवल भान पर निर्भर है गृहस्थी के मन में हमेशा एक शंका निर्माण होती है कि असत्य का सहारा लेकर भी जब आदमी सुखी हो सकता है तो असत्य कर्म करने के लिए क्या हर्ज है सनमार्ग से जीवन व्यतीत करने पर भी मनुष्य दुखी होता है ऐसी भी शंका हमारे मन में आती है मैं भगवान से डर कर, व्यवहार क्यों करता हूं ताकि मेरी गृहस्थी सुख की हो इतना प्रयास करने पर भी यदि हम सुखी नहीं हो सकते तो उसका क्या उपयोग? कितनी विचित्र बात है! उतनी जैसे खेल में घर बांधने के लिए राज को बुलाने जैसी गृहस्थी में जागृत रहना नितान आवश्यक है यदि हम जागृत नहीं रहेंगे और कुछ विचित्र बात हो गई तो भगवान क्या करेगा भगवान का हम साधन के रूप में उपयोग करते हैं और अंत में साधन को ही दोष देते हैं साध्य तो अलग रह जाता है। भगवान हमें विषय देगा देगा। लेकिन साथ, साथ उसका दुख भी देगा। एक व्यक्ति हनुमान जी को कहकर चोरी कर, करता था वह एक बार पकड़ा गया और उसे सजा भी हुई तब सजा भी हनुमान जी की अनुमति से ही हुई न मैं कौन हूं यह जब तक तक हम पहचानते नहीं नहीं तब तक कोटी का प्राप्त प्राप्त होने पर भी समाधान प्राप्त नहीं होगा। जिसके कारण निर्माण हुई, उसे पहचानने की क्षमता आनी चाहिए यदि देह की ही सत्य नहीं है तो उसका आधार से बना भवन कैसे सत्य होगा थेगली लगाकर हम अपनी गृहस्थी चलाते हैं फिर उसमें त्रुटियां कैसे नहीं होगी कोयला घीस सफेद रंग मिलेगा यह कहने में जितना पागलपन है उतना ही पागलपन प्राप्त करूंगा कहने में है है सुख दुख तो अपने भान पर निर्भर है। हमें जितना सुख प्राप्त होने वाला है उतना ही मिलेगा किंतु मुझे यह चाहिए मुझे वह नहीं चाहिए यह वासना मिट जाएगी तो सुख दुख शेष नहीं रहता वासना का पूर्ण क्षय होने के लिए भगवान का अनुष्ठान ही एक उपाय है। है, वासना लाड़ले कुत्ते की तरह उसे केवल से वह हटती नहीं किंतु यह बात भी सही है क्योंकि हम ही ने उसे अकारण लाड़ प्यार से वाहत बनाया है इसीलिए वो यह पूजा पाठ के समय भी यहाँ जहां देवताओं के लिए कमरा है वहां भी आती है यदि हम ऐसा कहें कि केवल अच्छी वासना को ही अंतकरण में आने दे तो वह बात बनती नहीं क्योंकि अच्छी वासना के साथ बुरी वासना भी भीतर आती है इसके अलावा बुरी वासना से अच्छी वासना को मारने की ताकत है क्योंकि हम स्वयं बुरी वासना के पक्षधर हैं वासना का किसी भी उपाय से तृप्त होना संभव नहीं अतः हम यदि भगवान के समीप ही निवास करें तो वह नष्ट होगी मैं करता नहीं हूँ परमात्मा करता है कि भावना से जब हम जब तक भगवान को हम अपना मन समर्पित नहीं करेंगे तब तक फल की अपेक्षा छूटेगी नहीं और जब तक फल की अपेक्षा छूटेगी नहीं तब तक मन शांति दुर्लभ है वासना का मतलब है देवता के विरुद्ध अपनी इच्छा नारायण नारायण